के उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय प्रकरण का सोलहवा कार्य देख रहे थे जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान पृथक विधान बाह्यान आध्यात्मिक यथा विद्य तथा स्मृति पूर्वं अर्थात पहले इस आत्म जीव का कल्पना करेगा आगे बाह्य और आध्यात्मिक बाहर में अंदर में इसी प्रकार की सब नाना पदार्थ का कल्पना करेगा जो जीव का कल्पना करेगा ये जीव का भोग्य के लिए फिर पदार्थ कल्पना करना पड़ेगा तो यथा विद्य तथा स्मृति जैसा संस्कार पड़ा है ऐसा ही वो सृष्टि करेगा क्या जी? प्रति प्रमाण किस जगह में था स्वप्न जागृत पंद्रह पृष्ठ संख्या जागृत नौ पाँच पांच में ठीक है नीचे से द्वितीय पंक्ति में ऊपर से स्वप्न जागृत उभय अच्छा हाँ हाँ अब निकलता स्वप्न जागरितर उत्व अवभास विभाग अनुपपत्ति दोनों उभयोर मिथ्यात्वे विभाग अनुपपत्ति इतना मूल वाक्य लेंगे उभयोर मिथ्यात्वे विभाग अनुपपत्ति विभाग किसका है स्फुट अस्फुट अवभाष का उभय और कहने से स्वप्न जागे उसको छोड़ दीजिए तो दोनों अगर मिथ्या हो गए तो विभाग नहीं बनेगा किंतु विभाग है तो विभाग अन्य अनुपत्या उभय और मिथ्यात्म तो जैसे यहाँ कहते हैं कि रात्रि भोजन बिना पीनत्व न उपपद्यते पीनत्व न उपपद्य किन्नत्व दिखता है होने से रात्रि भोजन के बिना पिनत्व तो नहीं हो पाएगा इसलिए किन्तु पिनत्व तो, तो है इसलिए रात्रि भोजन होना ही पड़ेगा क्योंकि रात्रि भोजन के बिना वो नहीं हो पाएगा इसी प्रकार कि यहाँ दोनों अगर मिथ्या होंगे तो विभाग नहीं बन पाएगा किन्तु विभाग तो है तो विभाग है तो फिर दोनों मिथ्या नहीं हो पाएगा जैसे वहां रात्रि भोजन बिना छोड़ करके हम कहेंगे की रात्रि भोजन अभाव है पिनत्व न तो ये पिनोत्म न अर्थात पीनो तुम न, तो न उपलब्ध थे पीनो तो संभव नहीं है रात्रि भोजन नहीं होगा तो पीनत्व तो संभव नहीं है इसी प्रकार की दोनों अगर मिथ्या होगा तो हम उसको बदल सकते हैं अगर सत्य नहीं होगा तो मिथ्या तो के जागे में कहेंगे सत्य नहीं होगा तो सत्य अगर नहीं होगा तो विभाग नहीं बन पाएगा तो विभाग किन्तु है इसलिए सत्य मानना पड़ेगा इसको कहेंगे अनुपपत्ति अनुपपत्ति अर्थात विभाग अनुपपत्ति विभाग संभव नहीं हो रहा है अगर मिथ्या कहेंगे तो विभाग संभव तो नहीं हो रहा है विभाग का अनुपपत्ति हो रहा है उपपत्ति अर्थात तो उसका संभव नहीं हो रहा है तो इसी को अनुपति अर्थापत्ति प्रमाण कहते हैं से है। विभाग मिथ्या तो होने से विभाग नहीं हो पाएगा अगर दोनों मिथ्या हो जाएंगे विभाग कैसे होगा असंभव असंभव नहीं हो पाएगा तो उपपत्ति का वास्तव अर्थ है कि प्रमा अर्थात ज्ञान होना तो अगर दोनों मिथ्या होगा तो विभाग का ज्ञान नहीं हो पाएगा कि तो विभाग का ज्ञान हो रहा है उपपत्ति का अर्थ ज्ञान कहीं उपत्ति का अर्थ तो तर्क व्यवहार होता है कभी उपपत्ति का अर्थ ज्ञान तो, तो यहाँ उपपत्ति अर्थात विभाग का ज्ञान नहीं हो पाएगा किंतु विभाग का ज्ञान हो रहा है इसलिए तो नहीं जैसे कहते हैं यदि व निर न स्यात तरी इसी प्रकार की यहां भी कहेंगे तो यदि मिथ्यात्व स्यात तरी विभागो न सतु विभाग है तो इसलिए मानना पड़ेगा कि मिथ्यात्व का विरोधी है होगा तो विवाह हो तो नहीं हो पाएगा तो यह विभाग है तो इसलिए तो का विरोध होना पड़ेगा अर्थात सत्य तो होना पड़ेगा कह रहे। अच्छा जीवन कल्पयते पूर्वम पूर्व जीवम कल्पयते आत्मा सुसुप्ति से जब बाहर निकलता है तो पहले जीव का कल्पना करता था पहले परिचिन हो जाता है आगे के लिए जो परिचिन हो गया जीव इस जीव का भोग के लिए बाह्य आध्यात्मिक पदार्थ का सृष्टि होगा जैसे संस्कार है ऐसे सृष्टि होगा माया में जैसे अर्थात तो पूर्व कल्प का अंत में जैसे सब माया में लीन हुआ था वही माया का संस्कार कहा जाएगा व्यस्ती में सोने से पहले जैसे संस्कार बना था ऐसे ही आगे फिर सृष्टि करेगा टीका में कैसे हिरुनगर में जीव समी हो गया आत्मा ही सर्वम मायावसेना कल्पयन टीका द्वितीय पंक्ति में आत्मा ही सर्वम मायावसेना कल्पयन आदो विशिष्ट रूपेण जीवम कल्पयति माया के चलते आत्मा सब कल्पना करेगा माया के चलते अर्थात तो माया को सहकारी रूप से लेकर के पहले जीव का कल्पना करेगा जीव क्या है कहते हैं विशिष्ट रूपेण विशिष्ट रूपेण तीन नंबर कहते हैं शुद्ध रूपेण परमार्थत्व शुद्ध रूप है परमार्थ और जीव का कल्पना करना पड़ेगा तो विशिष्ट ही होगा विशिष्ट होने से वो जीव हो गया जब कोई विशेषण आप में नहीं रहेगा आप परमाथ तत्व तो तो हो जाएंगे जब तक विशेष मानते रहेंगे तब तक तो जीव होगा तथा तो में मंत्र में श्लोक में कहा ततो भावान पृथक विधान टीका में तत्सृष्ट तदेवा नुप्राशदी श्रुते स्वयं जीव भाव आपद्यते ये तैथिर तो उपनिषद में आया तत्व तो ये जगत का सृष्टि करके तदेव न नो ब्रह्म सृष्टि करके तदेव तद वही ब्रह्म अनुप्राविशत वही प्रवेश किया तथ तो यहाँ करता कर्म नहीं है वो करता ब्रह्म जगत की सृष्टि करके फिर तदेव तो वही ब्रह्म ही अनु अनुपश्चात सृष्टि के बाद प्राविशत तत्व कर किया ये श्रुति से स्वयं एवं भाव्य स्वयं ही जीव भाव को प्राप्त कर जाता है तो जैसे ही परिच्छि भावना आ जाता है वो जीव भाव को प्राप्त कर गया तेना पुनः नाना विधान भावान फिर जीव भाव को प्राप्त करने के बाद आगे नाना प्रकार की ये जीव कल्पना आरम्भ किया कैसे निर्निमित ये तो निर अलग हो गया आगे मीमित ये, तो ये मांग माना जातु ब्रिया जा। तो ये नाना प्रकार की सब भेद दिखता है कल्पना में कहते हैं ज्ञान स्मृति वैषम्या तत्कलेशु भावेशु वैषम्य उपपत्तिर इत ज्ञान और स्मृति का वैषम्य होने से जो कल्पना होता है भावों का भाव का अर्थ पदार्थों का वो भी सब भी हो जाएंगे ज्ञान स्मृति जैसा है ज्ञान अर्थात अनुभव हुआ है अनुभव होने के बाद जैसे फिर संस्कार हुआ है संस्कार के बाद जैसे स्मृति होगा सभी को रज्जु में सर्प का भ्रमण ही होगा किसी को माला किसी को दंड होगा क्यों कहेंगे जिसका जैसे संस्कार है उसी प्रकार की और जब समष्टि का बात आएगा समष्टि हिरण्य जब सृष्टि करेगा कहीं समी है इसलिए सभी का सृष्टि को वही कर देगा जब अर्थात हम जैसे पंचदेश इत्यादि में कहा जाता है ना एक ईश्वर सृष्टि होता है कि जीव सृष्टि होता है ये जो रज्जु में सर्प माला दंड इत्यादि दिखने ये सब जीव सृष्टि किया और ये जो पर्वत नदी घटो पटो मंदिर ये सब ये दिखता है बाकी पदार्थ तो दिखता है कहते हैं इसको हिरोण्य सृष्टि करता है क्यों हिरो सृष्टि करता है इसको पर्वत को जितने बाकी सब उत्पन्न होंगे जीव सभी का अंदर में यही संस्कार है कि ऐसा पदार्थ पर्वत होता है वो ऐसे ही कर देगा तो पर्वत को व्यावहारिक पदार्थ को कोई अन्य अन्य नाना प्रकार से नहीं देखेंगे किंतु जो प्रातिभाषी को होता है उसको अन्य अन्य प्रकार से देखेंगे तो यहां क्या हुआ व्यावहारिक सत्ता वाले नाना प्रतिभा मतलब जैसे रामानंद श्यामानंद गोविंदानंद पांच हो गए जैसे व्यावहारिक सत्ता वाले हुए वो एक व्यावहारिक रज्जु में पांच प्रातिभाषिकों को बनाएंगे तो ये अलग हो जाने से अलग सत्ता में ये पांच अलग अलग बना दिए तो इसी प्रकार की जब अलग सत्ता में होगा अर्थात हिरण्य गर्भ तो व्यावहारिक तो सत्ता मान लिया जाएगा अच्छा यहां वास्तविक है हिरण्य ज्ञानी है हिरणगर्भ ही ईश्वर है जब वो सूक्ष्म के साथ मिल गया वो हिरोनगर्भ हो गया और फिर स्थूलों के साथ मिलने से वही विराट हो गया तब तो प्रातिभाषिक पदार्थ को नाना लोग देखते हैं नाना बनाते हैं और जो देखने वाला है वो सब व्यावहारिक है किंतु जब अलग सत्ता से आएगा यहाँ ऐसे कहा जाएगा कि ये जो व्यावहारिक पदार्थ वहा प्रातिभाषिक और व्यावहारिक देखने वाला व्यावहारिक दिखने वाला प्रातिभाषिक ऐसा होता है ऐसे यहाँ कहेंगे कि दिखने वाला व्यावहारिक और देखने वाला पारमार्थिक इस प्रकार की अगर होगा तो जैसे यहां व्यावहारिक पांच देखते हैं तो प्रातिभाषिक पांच दिख जाता है इसी प्रकार की व्यावहारिक पांच दिखेगा अगर पारमार्थिक पांच हो तो अगर पांच पारमार्थिक होगा तो पांच ये पर्वत सबको पर्वत नहीं दिखेगा किसको ये नदी जैसा भी दिख जाएगा किन्तु तो पांच पारमार्थिका नहीं है तो एक ही पारमार्थिक है एक ही पारमार्थिक होने से ये जो व्यावहारिक होगा ये एक ही होगा और ये जो सब ये पर्वत भी व्यावहारिक है देखने वाला भी व्यावहारिक है ये समान हो गया जब प्रातिभाषिक पदार्थ देखते हैं देखने वाला व्यावहारिक हुआ वहां पांच को पांच हो सकता है यहाँ तक किन्तु तो एक ही है अर्थात तो व्यावहारिको देखने वाला को दिखने वाला इसलिए यहाँ नाना नहीं होगा सत्ता जब अलग होगा तब नाना होकर के वहाँ दिखने वाला नाना हो सकता है तो व्यावहारिकों में सत्ता अलग मानेंगे तो पारमार्थिक अगर पांच हो तो व्यावहारिक पांच दिखने लगेगा किन्तु इस प्रकार नहीं है तो इसलिए सबको एक दिखेगा वास्तविक तो क्या हुआ वो जो पारमर्थिक एक है वो पर्वतों को भी जैसे बनाया इसको भी ऐसे ही बनाया अर्थात तो व्यावहारिक जीवों को भी ऐसे ही वो बना दिया इसलिए व्यावहारिक जीवों का व्यावहारिक पदार्थ बनाने का सामर्थ्य नहीं है व्यावहारिक जीव प्रातिभाषिक पदार्थों को बनाएगा वो व्यावहारिक पदार्थ को नहीं बना पाएगा व्यावहारिक पदार्थ को तो परमात्मा बनाएगा इस प्रकार के इसलिए पंचोदशी में वो ईश्वर सृष्टि जीव सृष्टि कहा जाता है इसलिए जब वेदांत कहेगा कि जो देखते हैं आप ही बनाते हैं तो हम अगर व्यावहारिक मानते हैं तो हम जो देखते हैं वो व्यावहारिक नहीं वो प्रातिभाषिक है जीव अगर देखता है तो वेदांति कहता है कि दृष्टि सृष्टि मानना पड़ेगा कि अगर हम पर्वत को देखते हैं तो ये पर्वत प्रातिभाषिक है हमारा समान सत्ता वाला नहीं है वो समान सत्ता में दृष्टि सृष्टि कैसे होगा ये नहीं होगा परमात्मा ना, ना, फिर हिरण्य गर्भ से पंचीकरण हो जाएगा कर देगा पंचीकरण भी ईश्वर करेगा पंचीकरण होने तक तो ईश्वर का कार्य आगे हिरण्य गर्भ ये सब प्रक्रिया समझाने के लिए ठीक तो है मैं श्लोक व्यावर्तियम प्रश्न उत्थयती श्लोक के द्वारा जो शंका का निराकरण किया जाएगा वो शंखा पहले भाष्यकार दिखाते हैं बाह्य बाह्याध्यात्मिका नाम, नाम इतर तरह निमित्त निमित्त नैमितकया कल्पनाया की मूल पूर्वपक्ष आध्यात्मिक पदार्थ ये इतर तरह निमित्त और नैमित्तिक अर्थात बाह्य पदार्थ से आध्यात्मिक पदार्थ आध्यात्मिक पदार्थ से फिर बाह्य पदार्थ इतर तरह निमित्त जैसे देखा ऐसे संस्कार बना जैसे संस्कार बना फिर दोबारा ऐसे देखेगा रच में एक बार सर्प देख लिया संस्कार बन गया ये सर्प है तो फिर अगला बार जो देखेगा उसको फिर सर्प ही देख लेगा तो बाहर से अंदर हो गया अंदर से बाहर हो गया तो बाहर अंदर के लिए निमित्त बन गया फिर अंदर बाहर के लिए निमित्त बन गया यही ऐसी प्रकार की कल्पना होता है अभी पूछता है कि मूलभ उस प्रकार की क्यों होता है टीका माँ कहते हैं पदार्था पदार्थ अर्थात तो साध्य साधन तया स्थिता बाह्य बाह्य पदार्थ में साध्य साधन भाव दिखता है कहते हैं कि एक बन्नी होता है और एक धूम होता है बन्नी साधन हो गया धूम साध्य हो जाएगा मतलब जो कार्यकरण भाव लेंगे तो इसी प्रकार की भोजन करते हैं तो निवृत्ति होता है ये सब साध्य साधन भाव जैसे बाह्य पदार्थ में दिखता है पदार्थ साध्य साधन तया स्थिता बाह्य सुखम दुखम ज्ञान रागे मादय आध्यात्मिका सुख तो दुख ज्ञान राग इच्छा द्वेश ये सब ये सब आध्यात्मिक आध्यात्मिकता तो अंदर में होने वाले हैं तेषा परस्पर निमित्त नैमितिकता अस्ति बाह्य और आध्यात्मिक हो गए इनमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक है बाह्य <coughs> पदार्थ में साध्य साधन भाव कार्यकार दिखता है आध्यात्मिक पदार्थ में इस प्रकार के कार्यकारण नहीं आध्यात्मिक पदार्थ जो आता है उसके लिए वो एक बाह्य कारण बैठाता है मेरे को दुख हुआ क्योंकि वो ऐसा हुआ मेरे को सुखो हुआ क्योंकि ये ऐसा हुआ इस प्रकार बाह्य पदार्थ में कितु दोनों बाह्यों में भी कार्यकारण दिख सकते हैं वन्य धूम हो गया भोजन तृप्ति हो गया तो हो सकता है टीका में बाह्य निमित्तीकृत्य आध्यात्मिका भवंती बाहर में अगर पदार्थ देखा तो आध्यात्मिक संस्कार हो गया फिर आगे ताम निमित्ती इत, निमित्तीकृत्य इतरे तान अर्थात आध्यात्मिक आध्यात्मिकों को निमित्त बना करके फिर इतरे अर्थात भाग्य अंदर में जैसा संस्कार है ऐसे फिर बनाएगा आगे जैसे देखा ऐसे संस्कार जैसे संस्कार हुआ फिर ऐसे बनाएगा तद तो एवं इतर तरह निमित्तया नैमित्तिकया कल्पनाया मूलम वक्तव्यम इस प्रकार की होता क्यों अगर ये सब कल्पना नहीं होता हम तो अभी समाधि तो होते हैं ये कल्पना होता क्यों कहते हैं कि पूर्व इस प्रकार के प्रश्न क्यों करता है कहते हैं निर्मूल कल्पनाया प्रसंगात अगर मूल के बिना आप कल्पना करेंगे तब तो कहीं कुछ भी कल्पना कर सकते हैं तो अति प्रसंगात पांच नंबर टिप्पणी ख पुष्पादो इत भाव ख पुष्प से भी आप पूरा शिव जी का अभिषेक कर लेंगे तो इस प्रकार भी हो जा सकता है कैसे आध्यात्मिक आत्मनी आत्मनी अर्थात शरीर मनो बुद्धि ये सब आध्यात्मिक को कहने से आत्मनि भव इति आध्यात्म आत्मनि भव आत्मा अर्थात शरीर शरीर में होता है कौन कहते हैं जीवात्मा तो वो आध्यात्मिक अर्थात जीवात्मा संबंधी तो आत्मा संबंधी कहना अध्यात्म संबंध का अर्थ अर्थात वहां आत्मा शब्द का अर्थ शरीर शरीर बुद्धि इत्यादि उसमें जो होता है कल्पनाए मूलम वक्तव्य क्योंकि निर्मूल कल्पना तो नहीं होगा श्लोकाक्षर योजना या परिहरती अभी श्लोक का अक्षर का अन्वय करते हो उसका परिहार करेंगे उच्चते भाष्य में उत्तर देते हैं जीवम हेतु फलात्मकम हेतु हे के ऊपर एक नंबर टिप्पणी है जीवम हेतु फलात्मक हेतु फलात्मकम वो mm -hmm. हेतु के ऊपर एक नंबर टिप्पणी तो, जीव ही हेतु बन जाता है कैसे देखिए में टिप्पणी में कर्तृत्व अध्यास अधिष्ठानी सन हेतु भोक्तृत्व अध्यास भोक्तृत्वाध्यास एक पद टिप्पणी में एक नंबर टिप्पणी नीचे कर्तृत्व अध्यास का अधिष्ठान बन कर के हेतु हो जाता है मैंने किया इस प्रकार कहते हैं अधिष्ठान का, का हो करके वो फल हो जाता है मैंने भोगा इस प्रकार भोक्तृत्व का अधिष्ठान हो गया तो फल कर्तृत्व का अधिष्ठान हो गया था हेतु मैंने किया मैंने भोगा इस प्रकार कहता है हाँ वो एक नंबर क्या ना उसमें लिखे ना ब्रैकेट में पूर्व पृष्ठायाम वो पूर्व पृष्ठा का एक नंबर है और यहाँ जो जीवम हेतु फलात्मकम भाष्य द्वितीय अंतिम पंक्ति में है जीवम हेतु फलात्मकम हेतु के ऊपर एक नवर टिप्पणी लिखना है ये इस पृष्ठा का एक नवर टिप्पणी है भाष्य में एटिका में अंतिम पंक्ति में हेतु फलात्मकम इति इतिम एवं बेनोक्ति हेतु फलात्मक जो कहा गया जीव हेतु फलात्मक हो जाता है हेतु अर्थाकर्ता फल अर्था, अर्था भोक्ता इसको व्यनक्ति उसको स्पष्ट करते हैं भाषा में अहम करोमी मम सुख दुखे इति एवं लक्षणम अहम करोमी हेतु हो गया कर्ता मम सुख दुखे भोक्ता हो गया फल इसी प्रकार धीरे धीरे जब ज्ञान होगा क्या ना मैं करता हूँ ना मेरे को भोग होता है तो ये होगा अच्छा आगे टीका में हेतु फल भाव विकलम परिशुद्धम् आत्मरूपम् जीव कल्पना अधिष्ठान दर्शयति हेतु फल भाव से विकल रहित परिशुद्धम् आत्मतत्वम ये जीव कल्पना का अधिष्ठान है तो जीव का कल्पना किस में होता है विशिष्ट बन गया विशिष्ट बनने के लिए पहले के शुद्ध आना चाहिए जिसमें हम विशेषण जोड़ करके विशिष्ट बनाएंगे ये शुद्ध ही विशिष्ट का अधिष्ठान बनेगा तो इसी प्रकार की यहाँ कहते हैं जो परिशुद्ध आत्म तत्व यही जीव कल्पना का अधिष्ठान है क्योंकि जीव एक विशिष्ट हुआ परिच्छेद परिच्छि हो गया भाष्य में अनेवम लक्षण एवं शुद्ध आत्मनि रज्ज्वा सर्प कल्पयते पूर्वम पहले दे दिया अहम करोमी मम सुख दुखे एवं लक्षण जीवम अर्जु एवं लक्षणम नहीं है अनुवं लक्षणम अर्थात अहम करोमी मम सुख दुख इस प्रकार की बोध हो नहीं है लक्षणे सप्तमी लक्षणे अनुद्धे आत्मनी हो गया अधिष्ठान उसमें रज्जम एवं सर्पम कल्पयते पूर्वम रज्जु में जैसे सर्प कल्पना कर्प कर्प करते हैं अर्थात वास्तविक हम ना करता है ना भोगता है उसमें एकत्रित्व भोकतृत्व को कल्पना कर लेता है तो ये जो अर्थात भोक्तृत्व का इच्छा रहने से फिर कर्तृत्व तो आएगा है। और जो बहुत आलसी हो जाते हैं भोक्तृत्व का इच्छा रहने पर भी कर्तृत्व <laughs> कोई करे तो ठीक है कोई दे देगा तो ठीक है इस प्रकार के तो ये थोड़ा गलत है पहले फल इच्छा जाना चाहिए अर्थात तो हमको चाहिए नहीं किंतु कर देंगे इस प्रकार बुद्धि पहले चलना चाहिए और नहीं तो हमको तो चाहिए किन्तु हम और करेंगे नहीं इस प्रकार की तो ये कहते ना ये प्रमादी साधु इच्छा तो है मिलेगा तो ले लेंगे क्यों छोड़ेंगे कहते ना हम तो मांगा नहीं था ना मिला मिला तो ले लिया इस प्रकार की बुद्धि नहीं है तो मिला तो फिर देखना पड़ेगा उसका अधिक दिया क्या नहीं दिया तो फिर लगेगा रज्जु में बस कल्पयते कल्पये पुबम आगे ठीक है आरोप से अधिष्ठान अपेक्षा अस्थि दृष्टान्त आह आरोप होगा तो उसका एक अधिष्ठान होना ही पड़ेगा अधिष्ठान के बिना आरोप नहीं होगा अस्ति दृष्टान्त आह भाष्य में प्रथम पंक्ति द्वितिया रज्जुआ में व सर्पम कल्पयते रज्जु है तभी तो जाके सर्प का कल्पना द्वितीय तृतीय पाद विभजते द्वितीय और तृतीय पाद आगे जो जीव कल्पना प्रथम पाद में हो गया द्वितीय तृतीय पाद में जीव का भोग्य पदार्थ बाहर आध्यात्मिक दोनों सब कल्पना होगा में, ततस उसके बाद अर्थात उसके बाद अर्थात जीव का कल्पना हो गया सर्पम कल्पयते जैसा रज्जु में सर्प इस प्रकार शुद्ध चैतन्य में जीव का कल्पना हो गया तत जीव का कल्पना होने के बाद तादर जीवाय जीव कल्पना हो गया था था तो भूलेगा तो मेरे को तो चाहिए चाहिए तो उसके लिए फिर क्रिया कारक फल भेदे न प्राणाधीन नाना विधान भावन बाह्यन आध्यात्मिक एवं कल्पयते क्रिया कारक फल ये सब नाना प्रकार की उस आगे जीव हो गया आगे उसके लिए प्राणाधीन उसका क्रिया के लिए क्रिया शक्ति चाहिए प्राणाधीन नाना विधान भावन भाव पदार्थन पदार्थन बाह्यन आध्यात्मिक एवं कल्पयते फिर कल्पना होगा ठीक है टीका में तादर्थ्य न प्रथम कल्पित भोक्तुर्जीव शेषत्व भाष्य में दिया ना तत ये नादर्थ्य शब्द का अर्थ कहते हैं प्रथमम कल्पित भोक्तुर जीव से सामनाधिकरण है प्रथमम कल्पित से प्रथम किसका कल्पना हुआ जीव का तो वो हो गया भोक्ता तो भोक्ता जो जीव हुआ उसका शेषत्व है ना उसका साधनत्व है ना किसके द्वारा वो भोग करेगा कल्पना भोक्ता तो कल्पना हो गया किंतु किन्ोग्य कहाँ है इसके लिए कल्पना होगा यद्यपि जीव है सर्वकल्पना या मूलभूत तो हेतु यद्यपि जीव सारे कल्पना का मूलभूत तो हेतु जीव कल्पना हो तो आगे जगत की कल्पना भोक्ता है तो फिर भोग्य ये अंग्रेजी में कहे थे ना डिमांड सप्लाई अगर आवश्यकता हो जाएगा फिर देखेंगे ट्रक लगने लगेगा कहाँ से आ जाएगा कहेंगे चाहिए तो फिर आएगा जिस जगह में कोई आवश्यकता नहीं होगा कहेंगे वो सब नहीं होगा तो जो ऋषिकेश धीरे धीरे इतना भीड़ हो रहा है ये क्यों हो रहा है यहाँ का साधुओं को सब आवश्यक पड़ा और चाहिए बाहर का लोग भर जाना चाहिए इधर ताकि हमारा चलेगा तो हम किसके सहारा में जियेंगे कौन हमारा ये भरेगा तो किससे हम बात करेंगे किसको कहेंगे ये सब जब होगा फिर परमात्मा कहेंगे आ गया बहुत आ गया धीरे धीरे जैसा जैसा विचार होगा परमात्मा ऐसे ऐसे भरेंगे तो यद्यपि जीव सर्व कल्पना का मूलभूत हेतु है हे वह कल्पना विशेष विशेष हेतु व्यतिरेकेण न संभवती तो जीव तो ठीक है सारे सारे कल्पना का मूल हुआ किंतु ये जो जीव का कल्पना विशेष विशेष वैषम्य ये जीव का कल्पना वैषम्य नाना प्रकार की कल्पना होता है इसके लिए विशेष हेतु व्यतिरेक अभाव न संभवती विशेष हेतु अगर नहीं रहेगा विशेष कल्पना सब कैसा हो जाएगा तो इसलिए कोई विशेष हेतु भी रहना पड़ेगा जिसके लिए नाना प्रकार की कल्पना हुआ न इति शंकते इस प्रकार की शंका करते हैं तत्र भाष्य में त्र कल्पनाया कौ हेतुरती उच्यते तत्र अर्थात ये जो बाह्य आध्यात्मिक नाना विधान ये जो कल्पना हुआ सब भोग्य पदार्थ में इसमें क्या हेतु है तुरे? उच्यते कहते हैं तत्र त्र तस्मिन विषय पूर्व में दे दिया जो नाना विधान बाह्य आध्यात्मिक उस विषय में टीका में चतुर्थ पदे न उत्तरम आह चतुर्थ पाद दे दिया यथा विध्यस्त यथा स्मृति जैसा उसका अंदर में अनुभव हुआ है जैसा उसका अंदर में संस्कार है जैसा उसका स्मरण होगा उसी मुताबिक कल्पना होगा आगे टीका में जीव के प्रति मायाधार जीव सृष्टि होने के लिए हाँ माया के तो माया ना। तो वास्तविक क्या है न जीव भी अनादि है माया भी अनादि है इसलिए माया होने से जीव सृष्टि होगा इस प्रकार की अर्थात पूर्वापर संगति कल्पना नहीं किया जा सकता है किंतु माया के सहायता के बिना ये जीव का कल्पना नहीं हो पाएगा ये बात ठीक है क्योंकि माया अगर नहीं है तो शुद्ध भ्रम है जीव कहा से आएगा इसलिए जीव का कल्पना है तो माया निश्चित है किंतु इसमें पूर्वापर ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों ही अनादि हैं कैसे उपाधि उपाधि माया उपाधि होता है किंतु ये पूर्वापर होगा पहले माया आएगा तो फिर जीव बनेगा तो इस प्रकार की नहीं है दोनों ही अनादि हैं क्योंकि माया के बिना जीव का कल्पना नहीं हो पाएगा नहीं तो शुद्ध है केवल अशुद्ध है इसलिए वाचस्पति वाले कहते हैं कि जीव में माया रहेगा अविद्या मतलब जीव अविद्या का आश्रय है विवरण वाले कहेंगे कि ये जीव कहां से आएगा शुद्ध चैतन्य है आप कहते हैं कि शुद्ध चैतन्य में अविद्या नहीं रहेगा अविद्या माया अज्ञान मूल प्रकृति सब एक ही पर्यायवाची है तो ये जो अविद्या विवरण वाले कहेंगे कि ये शुद्ध ब्रह्म में रहेगा शुद्ध भ्रम में रह करके फिर यह जीव का कल्पना ये हो जाएगा कार्य कारण पूर्वाकर संगति नहीं है किंतु माया को पहले स्वीकार करना पड़ेगा तो मतलब जीव का कल्पना ये हो सकता है वाचस्पति वाला कहते हैं कि तो जीव में अविद्या रहेगा तो वो पूछते हैं वाचस्पति वालों को जीव में अविद्या रहेगा तो जीव कहां से आएगा तो अर्थात पहले जो अविद्या जीव का कल्पक होगा वो अविद्या फिर जीव में कैसे रहेगा कार्य में कारण नहीं रह पाएगा इस प्रकार के कहते हैं वाचस्पति वाले कहते हैं यहां पूर्वापर संगति नहीं है इस प्रकार क्योंकि दोनों ही अनाधि हैं इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि माया होने के बाद जीव होगा ये दोनों विरोध हुआ पंचोदेश इसका समाधान देते हैं कि जीव अविद्या का अनुभव करता है ब्रह्म अनुभव नहीं करता इसलिए वाचस्पति जी कहते हैं कि जीव में अविद्या क्योंकि जीव उसका अनुभव करता है विवरण वाले कहते हैं कि ब्रह्म में अविद्या क्योंकि अविद्या का अधिष्ठान ब्रह्म ही है अधिष्ठान रूपेण अर्थात ब्रह्म है और अनुभव करता है जीव हुआ क्योंकि ब्रह्म अविद्या को अनुभव नहीं करेगा जीव ही अविद्या को अनुभव करेगा जब तक अविद्या का अनुभव करेगा वो जीव ही है जैसे ब्रह्म हो जाएगा फिर अविद्या का अनुभव कहां है नहीं तो ये दोनों का वो समाधान पंचदृष्कार दिए हैं है, अर्थात जीव का कल्पना होने के लिए अविद्या चाहिए शुद्ध ब्रह्म अविद्या कल्पना जीव का कल्पना था परिचिन भाव तो ये होगा तो जीवन माया में कार्य भाव नहीं है कार्य कारण सिद्धा नहीं कह पाएंगे अर्थात कार्यकारण कहने लगे पूर्वापर संगति देना पड़ेगा अनादि में पूर्वापर नहीं हो पाएगा तो इसलिए कार्यकारण कहेंगे कि यह प्रयोजक है प्रयोजक और कारण में थोड़ा अलग है जैसे कहा जाता है कि कपाल होने से घट बनेगा कपाल घट का कारण हुआ कपाल अभाव हो जाएगा तो घट बन जाएगा क्या नहीं, नहीं बनेगा तो कपालो अभाव घटा अभाव के लिए प्रयोजक हुआ यह कारण नहीं कहा जाएगा अभाव कभी कारण नहीं होगा इसलिए कहा जाता है कि प्रयोजक बनेगा इसी प्रकार कि यहाँ माया जीव सृष्टि के लिए प्रयोजक है कारण नहीं है कारण होने से पूर्व उनसे पूर्वापरकना पड़ेगा अर्थात जीव एक श्रेष्ठ पदार्थ बाद में मानना पड़ेगा तो जीव तो अनादि है उसका कल्पना होता है भाष्य में मे योस स्वयं अधिकृतः स यहादी विद्या अस्य इति इति तथा तथा स विज्ञान यद्यव स्मृतिसमृतिर्भव स्वयं जीव स्वयं अधिकृतः सारे कल्पना करने के लिए अधिकारी ये जीव ही है यही सारे कल्पना ये करेगा चाहे वो हिरण्य गर्भ हो ईश्वर हो अर्थात तो वो व्यावहारिक पदार्थ का कल्पना करने के लिए वही अधिकारी है और प्रादिभासी का कल्पना करने के लिए ये बेष्टि जीव अधिकारी जो भी कल्पना करेगा वो जीव ही हुआ। अधिकृत टीका में अधिकृत अच्छा कल्पित विशिष्ट रूपेण इतिशेष जो भाष्य में जी ना यो असौ स्वयं कल्पित जीव कल्पित का अर्थ कहते हैं कल्पित विशिष्ट रूप है ना जीव विशिष्ट है शुद्ध नहीं है जो कल्पित हुआ जीवो वही बाकी आगे सब कल्पना में अधिकृत है जीव स्वयं कल्पित हो गया आगे फिर कल्पना में अधिकृत अधिकृत अर्थात तो टीका में कहते हैं अधिकृत स्वामी तेना सम्बद्ध इत आगे सारे जो पदार्थ कल्पना हो वो कल्पना में ये स्वामी अधिकृत अर्थात तो वो कल्पना का फल भोग जो करेगा उसको कहते हैं अधिकारी मीमांसा में एक, एक कहते हैं कि अधिकार विधि फल स्वामी बोध का विधि अधिकार विधि ये कर्म का फल कौन भोग करेगा ऐसे जो बाकी ये बात को कहेगा उसको कह देगा अधिकार विधि स्वर्ग काम हो यजेत याग होगा उसका फल कौन भोगेगा जो स्वर्ग काम तो इसलिए याद में अधिकारी कौन है कहते हैं जो स्वर्ग चाहता है फलभोग करने वाला हो गया अधिकारी इसी प्रकार की यहाँ कहा कि जो जीव यही आगे सारे कल्पना में अधिकारी जी वही फलभोग करेगा सारे जगत का फलभोग वही करेगा टीका में इति शब्द श्लोकाक्षर योजना समाप्ति द्योतनाथ भाष्य में आगे देखिये सर्वकल्पना में अधिकृत्य सजीव यथाविद्य यथा यथा विद्या जैसे उसका विज्ञान अनुभव हुआ ऐसे संस्कार हुआ है ऐसे उसको स्मृति होगा तो कह दिया तथा जैसे उसका अनुभव है ऐसा स्मृति होगी स्मृतिर्भवती स बार बार वेदांत तो सुनेगा हम तो ये खाली माया बस तो ये कल्पना करते हैं बार बार सुनेगा ये श्रवण एक अनुभव है ये संस्कार बनाएगा जैसे संस्कार करेगा आगे ऐसे कल्पना करेगा जब कुछ पदार्थ को देखेगा कहेगा आप ही कल्पना करते हो आप ही कल्पना करते हैं ये अच्छा दिखता है आप कल्पना करते हैं ये खराब लगता है आप ही कल्पना करते हैं तो ये फिर संस्कार अंदर से कहेगा जैसे कहने लगेगा धीरे धीरे कल्पना घट जाएगा कहते ना जब तक तो आपको सत्य तो बुद्धि होगा खेलने में बहुत रस लगेगा जब मिथ्या पता चल जाएगा और वो खेलेगा नहीं कितना तो ना जैसे 10 साल होता है और खिलौना लेके ज्यादा नहीं खेलता क्यों उसको ये सब का पीछे जो उसका रहस्य है ना पता चलता है तो पता चलने से और खेलेगा नहीं जब एकदम बच्चा होता है उसका रहस्य पता नहीं चलता तो खूब खेलेगा तो जितना जितना ये पता चलेगा तो अच्छा यही चाबी देता है वो बुद्धि तो बुद्धि में जो संस्कार है ये चाबी चलने से आगे होता है तो फिर धीरे धीरे वो बंद कर देगा तो ये संस्कार जितना वेदांत का बढ़ेगा उतना उतना सर्वदा देखेगा अपना संस्कार के अनुसार ही सृष्टि करता है भाष्य में कहा तथा स्मृति भवती सर्थात वो जो कल्पना करने वाला जो कल्पित तो हो गया जीवन स इति इति कहने से टीका में आया शब्द श्लोकाक्षर योजना समाप्ति द्योतनाथ श्लोक का अक्षर योजना यहाँ समाप्ति हो गया आगे टीका में प्रकृत एव एवं ये जो कल्पना हुआ दो कल्पना हुआ है कि जीव का कल्पना हुआ आगे पदार्थों का कल्पना हुआ भोक्ता और भोग्य ये दोनों प्रकार की कल्पना हो गया कितना मैदान में छोड़ दिए और बॉल दिए नहीं हाथ में और तो क्या करेगा तो इसलिए ईश्वर क्या करते हैं मैदान में छोड़ देते हैं और हाथ में बॉल भी दे देते हैं खूब खेलो तो बस ये भोग्य भी दे देते हैं भुगता बना देते हैं और भोग्य भी दे देते हैं प्रपंच अत तो इत्यादि न भाष्य में अतो हेतु कल्पना विज्ञान तो फल विज्ञानम हेतु कल्पना का मतलब ज्ञान होगा तो हेतु हेतु अर्थात जैसे भोजन करने से तृप्ति होता है ऐसे उसको पहले संस्कार हो गया ये अगर आगे फिर उसको कल्पना होगा कि अच्छा भोजन करने से तृप्ति होता है हेतु भोजन हो गया हेतु हेतु कल्पना का विज्ञान हुआ होने से फल कल्पना का विज्ञान फिर आ जाएगा भोजन ये हेतु हे है तृप्ति ये फल है ये विज्ञान आ जाएगा जैसे आ जाएगा तो फिर वो पाक क्रिया में लगेगा नहीं लगेगा नहीं लगेगा हेतु कल्पना विज्ञान तो हेतु हो गया भोजन हेतु कल्पना विज्ञान तो फल हो गया तृप्ति विज्ञान ततः उसे क्या होगा हेतु फल स्मृति एक पो कल्पना किया उससे फिर स्मृति हो गया होने के बाद ततस्त विज्ञानम फिर आगे अर्थात आगे दूसरा उस प्रकार की फिर स्मरण होगा स्मरण होकर के अर्थात आगे फिर उसका स्वजातीय सुबह जो खाया था वो गया उस भोजन वो तृप्ति वो गया अभी स्वजातीय भोजन स्वजातीय तृप्ति उसका विज्ञान आएगा अभी दोपहर हो गया कहेगा इसलिए कहते हैं तो, तत तत्विज्ञानम तत्विज्ञान अवर्था तजातीय तो कर्तव्य का विज्ञान होगा अभी फिर भोजनम कर्तव्यम तेना तृप्तिर्भवितव्यम इस प्रकार के कहेगा तदर्थ अर्थ क्रिया कारक तत्फल भेद विज्ञानी तो फिर तद अर्थ क्रिया कारक अर्थ क्रिया अर्थ क्रिया अर्थ जो साधन पाक करेगा कारक तो क्रिया हो गया पाक कारक हो गया बनी तंडुल जलम इत्यादि फल फल हो जाएगा ओदन मिलेगा ओदन मिलने के बाद आगे फिर भोजन इस प्रकार की इस भेद विज्ञान होने लगेगा एक नंबर टिप्पणी दे दिया तदर्थ क्रिया तृप्ति आदि फलाम पाकादि क्रिया इतनी स्पष्टम कि कल्पना ही है इस प्रकार कल्पना किया कि भोजन करने से ये तृप्ति होता है ये कहाँ से आया कहते हैं कि पहले से चला है तो पहले बार तो किंतु ये वास्तव तो घटा होगा कहेंगे वजह से चित्र में सरप दे करके आजकल के, आज के बच्चे भी डरते हैं तो उनको कभी पता ही नहीं है सर्प तो फिर भी इसी प्रकार कहेंगे वो पूर्वजन्म में वास्तव दिखा होगा या तो पूर्वजन्म में चित्र दिखा होगा इसका आगे कोई और तर्क नहीं है तो कहेंगे उस प्रकार के तो इसलिए बौद्ध लोग बढ़िया कहते हैं वो व्यर्थ में क्यों जाते हैं आपको कठिनाई है ना कठिनाई समाधान हो जाना चाहिए ये व्यासभाष्य में भी योग सूत्र में भी वो कहा जाता है तो अर्थात तो कठिनाई समाधान हो जाना है ये कहाँ से आया कहा से आया इसको क्यों खोजते हैं कहेंगे अगर हम उसका जड़ को समाधान नहीं करेंगे तब तो, तो फिर फिर आ जाएगा ना कहेंगे जड़ को समाधान के लिए हम उपाय बता देते हैं तो आप जड़ को मत खोजिए वो समाधान का हम उपाय दे देते हैं तो समाधान हो गया कहेंगे तो जड़ ही नहीं हुआ तो फिर तो ज्ञान जब हो जाएगा कहेंगे हाँ ये कल्पना कभी तो ये हुआ ही नहीं जैसे रजुमेश्वर को पहले कल्पना कब हुआ ठीक है में अच्छा भाष्य में और एक पंक्ति आधा देखना है तो पहले कल्पना किया उसे संस्कार हो गया उसमें स्मरण हुआ फिर दोबारा उस प्रकार की फिर प्रवृत्ति होने लगेगा फिर चलेगा इस प्रवृत्ति भी एक प्रकार की कल्पना है वो सब आगे भाषा में तेब्य तत्स्मृति पुनः पुनस्त विज्ञानी और स्मृति होगा मतलब स्मृति अर्थात संस्कार होगा और संस्कार से फिर स्मृति फिर स्मृति से आगे फिर उसका विज्ञान विज्ञान अर्थात तो उसी प्रकार की फिर सजातीय कर्तव्य बुद्धि फिर आगे ये नाना प्रकार की कारक फल भेद ये सब होगा इतने वाहन आध्यात्मिकाश्च इतर तरह निमित्त नैमित्तिक भावे न अनेक कथा अनेक प्रकार की कुछ बाह्य पदार्थ तो कल्पना करता है कुछ आभ्यंतर पदार्थ तो कल्पना करता है जहाँ कल्पना करता है ये तो बाह्य है वो बाह्य पदार्थ रूप से कल्पना होता है जहां कल्पना करता है ये तो अभ्यंतर है वो अभ्यंतर रूप से कल्पना मतलब हो जाएगा जैसे कोई कल्पना करेगा ये जो करेला होता है ना ये बड़ा हानिकारक ही हो उसका कल्पना ऐसा होगा जो कहेगा करेला तो वही पेट के लिए महान अच्छा चीज है उसका कल्पना ऐसे ही होगा तो पदार्थ एक ही है कहते हैं उसी को वो के साथ संबंध बना करके ये हानिकारक है करेगा करेला तो उसको हानिकारक ही दिखेगा करेला ये बाघ्य है इसी प्रकार के उसका बुद्धि चलेगा कल्पना अभ्यंतर है वो अभ्यंतर ही कल्पना करेगा तो ये जब उपासना जो लोग करते हैं इतने उनको दृढ़ हो जाता है कि भगवान हमारे सामने ही है फिर उसका हाथ भी चलता है आंख खुला है आंख से कुछ देखता नहीं भगवान को तो हाथ भी चलता है लेकर के उधर कुछ रखता होगा ये चरण में रख रहा हूं ये सर पर लगा रहा हूं इस प्रकार चलता है सामने में कुछ पदार्थ नहीं है सब कल्पना कर लिया इतना दृढ़ कल्पना किया कि लगता है उसका बाहर में है इस प्रकार के होता है इसका क्रम कल्पना के बाद प्रवृत्ति होकर अनुभव करते इस प्रकार की नहीं तो आप कहीं से भी आरम्भ कर सकते है क्यूँकी जहाँ वास्तविक कोई आरम्भ बोल करके नहीं है वहाँ आप आरम्भ कहाँ से करेंगे तो आप कहीं से कर सकते हैं किंतु अगर आप किसी प्रकार की स्थूल से आरंभ करेंगे तो आपको उसी में सत्य तो बुद्धि जाएगा इसलिए कल्पना से आरंभ कर रहे हैं अब कल्पना किए कल्पना करके सजातीय प्रवृत्ति में जाएंगे उससे संस्कार बनेगा फिर कल्पना करेंगे प्रवृत्ति कर रहा हो बोल करके इसी प्रकार की कल्पना करेगा जैसे वो दृढ़ जो उपासना करने वाले वो बाहर में नहीं है कोई भगवान किन्तु वो मतलब बैठा है इतना दृढ़ ध्यान में है कि हाथ पांव चलता है पूजा करता है बोल करके और थोड़ा दृढ़ हो जाएगा तो हाथ पांव नहीं चलेगा किंतु अंदर में इतना जोर उसका कि मैं हाथ से पूजा कर रहा हूं ये होगा पूरा कल्पना में चला गया होता है सब कल्पना करेगा इसी प्रकार की हम कल्पना करते हैं इतना दृढ़ कल्पना करते हैं कि बिल्कुल लगता है और वो जो हाथ पाँव भी चलता नहीं किंतु तो अंदर में दृढ़ मानता है कि मैं बिल्कुल शरीर से पूरा देख करके उनको अभिषेक करवाया चंदन लगाया सब किया पूरा पुष्प दिया मतलब उनको नैवेद्य दिया और भगवान ग्रहण भी किए और उसका जब ध्यान खुल जाएगा आगे आपको उसको पूछेंगे अगर वो थोड़ा आधा बेहोशी में है कहते बिल्कुल मैंने किया उसको पूरा हिला करके जागृत में ले आएंगे कहेंगे अच्छा अच्छा हाँ तो ध्यान हुआ ऐसा अच्छा हुआ किंतु अगर थोड़ा बेहोश में है थोड़ा बाहर से बात करेगा थोड़ा सुनेगा थोड़ा अंदर में है उस अवस्था में कह देगा हमने किया पूरा भगवान आए थे कहेगा शुरू इसी के मानस पूजा का यही अंतिम स्थिति है इस प्रकार की जो व्यक्ति हो जाएगा वो वेदांत का प्रथम कोटि के अधिकारी माने जाते हैं अर्थात खुले आंख में वो अपना देखता है इष्ट को कार्य करता है तो उसका चित्त इतने एकाग्र है हमारा आंख खुला हो जाएगा तो चित्त एकाग्र हो जाएगा पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा थोड़ा बहुत हो सकता है पूर्ण रूप से नहीं होगा वो इतना एकाग्र चित्त ये उसका मतलब सूचक है तो प्रथम कोटि के माने जाते हैं वेदांत के अधिकारी आज यहां तक पूर्णमत पूर्णमीद पूर्णमिदं पूर्णमुगछते पूर्ण से पूर्णमाद